फिर कल रात आई हूं मां इस बार क्या रहना होगा मैं नहीं मां मां ने सुमति से कहा बहु अच्छी तो हो ना तुम्हारी जेठानी अब कैसी है दो महिलाएं दीक्षा लेने आई हैं उनके आकर प्रार्थना करते ही मां ने कहा हां और भी दो लड़के हैं कहते कहते एक अन्य महिला आकर बोली कि वे भी दीक्षा लेने आई हैं। मां ने कहा तब तो बहुत हो गए जी सुमति ने स्वप्न में स्वयं को मां की चंडी ज्ञान से पूजा करते तथा लाल किनारे की साड़ी देते देखा है वही देने की सोचकर वह ले आई है परंतु लज्जावश उनसे बोल नहीं पा रही है कहती है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 सुमति ने कहा थोड़ा सिंदूर देने से अच्छा होता मां ने हंसते हुए कहा तो दे ही दो परंतु सिंदूर न ले जाने के कारण दिया नहीं जा सका हम घर लौटने के लिए प्रणाम कर रही थी मां ने कहा तुम भी अभी चली जाओगी मैं हां मां जाना होगा आज थोड़ा अधिक ही भोजन बनाना है मां फिर आओगी ना मैं हां अपराहन में आऊंगी मां ने बहुत से रसगुल्ले ठाकुर को भोग में देकर बच्चों के हाथ में दिया हम लोगों ने विदा ली अपराहन में लक्ष्मी पूजा के कारण नारियल के बने हुए खाद्य पदार्थ ले गई थी उन्हें देखकर मां ने कहा क्यों जी आज लक्ष्मी पूजन है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 मां ने हम लोगों से कहा आहा उसे बड़ा दुख है बेटी बड़ी गरीब है मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया मैंने मां से पूछा मंगलवार को वह मेम आई थी मां मां ने कहा हां बेटी आई थी उस मेम पर मां ने विशेष कृपा की है उन्हें दीक्षा दिया है और खूब प्रेम करती हैं उनकी पुत्री भी ठीक हो गई है रात हुई देख मैंने प्रणाम कर विदा ली 24 मार्च 1920, श्रीमा अपने गांव जयराम गई थी लगभग एक वर्ष बाद फाल्गुन अर्थात फरवरी मार्च मास में उनका कलकत्ते के अपने बाग बाजार के मकान में शुभागमन हुआ वे काफी बीमार थी काफी दिनों से उन्हें बीच बीच में मलेरिया का ज्वर आ जाता था दर्शन करने जाकर मैंने पाया कि मां कपड़े धोने गई हैं नल घर से बाहर आकर उन्होंने कहा बैठो मैं आती हूं सबसे दक्षिण की ओर स्थित कमरे में मां का बिस्तर लगा हुआ था पांच मिनट बाद ही वे कपड़े बदलकर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 उनका बच्चा बीमार था मैंने बच्चे के हाथ में कुछ दिया परंतु राधु किसी भी हालत में उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी मां ने कहा यह क्या राधु? दीदी प्रेम से दे रही हैं और तू लेगी नहीं यह कहकर उन्होंने स्वयं ही उसे उठाकर रख दिया बच्चा केवल मां तथा अपनी नानी के कारण ही नहाने खाने में अनियमितता के फलस्वरूप रोग भोग रहा था यह कहते हुए उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की राधु कटो शब्दों में इसका प्रतिवाद करने लगी उसे बोलने से कोई लाभ नहीं कहकर मां चुप हो गईं। थोड़ी देर बाद सरला कृष्णमयी दीदी आदि आ पहुंची मां लेटी लेटी ही उनके साथ बातें करने लगी सरला कृष्णमयी दीदी की नातिनी की बीमारी में उसकी सेवा करने गई थी वही सब बातें होने लगी 30 मार्च 1920 सौ बीस पांच छह दिन बाद मां के यहां गई थी उस समय संध्या आरती हो रही थी मां खाट के ऊपर लेटी हुई थी निकट जाकर खड़ी होते ही वह उठकर बैठ गई प्रणाम करने के बाद उनका आदेश पाकर मैं भी बैठ गई कमरे में सरला नलिनी तथा बहु है बहु तथा नलिनी जब कर रही हैं। मैं थोड़ी सी मिठाइयां ले गई थी आरती समाप्त हो जाने के बाद मां ने विलास महाराज से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 बाद में मां लेटकर बोली पांव पर हाथ फेर दो तो बेटी उनके पांव पर हाथ फेरते हुए मैं बोली मां एक बात कहना चाहती हूं आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी मां नहीं, नहीं कहो ना क्या बात है मैंने कह दिया सुनकर मां बोली आहा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 गंभीर रात में ध्यान करते समय वह एक ध्वनि सुनती है जो प्रायः शरीर के दाहिनी ओर से उठती है कभी मन थोड़ा उतर जाने पर बाईं ओर से भी सुनती है मां थोड़ा सोचने के बाद हां दाहिनी ओर से ही होता है बाई और देहभाव है कुल कुंडलिनी जागृत होने पर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 बहू ने आकर मच्छरदानी लगा देने की इच्छा व्यक्त की मैं विदा लेने की सोच रही थी मां ने तकिए से सिर उठाकर कहा कर लो बेटी मैं सिर उठाए हूं शैना अवस्था में शायद प्रणाम नहीं किया जाता प्रणाम करते ही उन्होंने कहा अच्छा बेटी फिर आना थोड़ा जल्दी आना शायद कामकाज पूरे नहीं हो पाते दुर्गा दुर्गा दुर्गा जाओ बेटी जाओ बहू ने मच्छरदानी लगा दिया है तो भी मां ने अपना श्रीमुख निकाले रखकर मुझे विदाई दी मकान के बाहर बरामदे में पहुंची तो भी सुनाई दे रहा था मां करुणामय स्वर में कह रही थी दुर्गा दुर्गा कैसा असीम स्नेह है जितना भी उनके पास रहने को मिलता है संसार का सारा शोक ताप विस्मृत हो जाता है मां की अस्वस्थता बनी ही हुई है शरीर क्रमशः बड़ा दुर्बल होता जा रहा है उस दिन अपराह्न में गई थी मां उठकर नल घर में जाना चाहती हैं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 कि एक लाठी मिल जाए तो उसका सहारा लेकर थोड़ा आना जाना कर सकूंगी सो देखो ठाकुर ने ठीक जुटाकर रख दिया है उन्होंने हाथ से उठाकर लाठी को दिखाया फिर हंसते हंसते बोली मैंने पूछा था कौन लाठी रख गया है जी तो कोई बता नहीं सका एक अन्य दिन जाकर मैंने सुना कि मां का इतना कष्ट देखकर उनके साधु संतान कह रहे हैं इस बार मां आपके ठीक हो जाने पर हम और किसी को दीक्षा नहीं लेने देंगे उन सभी के पापों का भोग लेकर ही आपको यह सारे कष्ट हो रहे हैं मां यह सुनकर हल्के से हंसी और कहने लगी क्यों जी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 मां के श्री चरणों में उपस्थित हुई थी मंदिर में प्रवेश करते समय वे संकुचित हो गईं और द्वार के पास ही खड़ी होकर रोते हुए अपने सारे पापों की बात उन्होंने मां के समक्ष व्यक्त करने के बाद कहा मां मेरे लिए क्या उपाय है मैं आपके पास इस मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं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 रोग शोक का भार अपने कंधों पर लेकर उन्हीं के समान पतितोद्धारिणी दयामयी ही हंसते हुए कह सकती हैं क्यों जी ठाकुर इस बार केवल रसगुल्ले खाने के लिए ही आए थे क्या चौदह अप्रैल 1920 संध्या की आरती समाप्त तो हो गई है जाकर देखा मां को बुखार था रास बिहारी महाराज मां के हाथों पर हाथ फेर रहे थे ब्रह्मचारी वरदा चरण सेवा में लगे थे थर्मामीटर लगाया गया है मां नेत्र मूंदे लेटी हुई हैं मैं एक किनारे जाकर खड़ी हो गई मां ने एक बार आंखें खोलकर पूछा कौन उत्तर में रासपिहारी महाराज ने मृदु स्वर में कुछ कहा बहु पास में ही थी बुखार देखने के बाद मानो सुना कि वह एक सौ एक डिग्री था सुधीरा दीदी नव वर्ष के अवसर पर बालिकाओं को भोज दे रही है इसीलिए शाम के चार बजे से ही वे स्कूल के छात्रावास में गई हैं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 तू मर जा तेरे मुख में आग लगे सुनकर हमें बड़ा गुस्सा आने लगा मां बीमार है और ऐसे समय इस प्रकार की जली कटी सुनाना परंतु राधु और भी न जाने क्या क्या बक्ति हुई चिल्लाने लगी ऐसा प्रायः ही हुआ करता था परंतु मां में असीम धैर्य था वे सर्वदा सब कुछ चुपचाप सहे जाती थीं।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 यह सुनने के बाद राधु ने जो सब बातें कही उन्हें लिखने की इच्छा नहीं होती थोड़ी देर बाद सरला दीदी आ पहुंची और बच्चे को खिलाने की व्यवस्था करने गईं। हम लोगों का मन बड़ा दुखी हो उठा था मां पूर्वक कहने लगी हवा करो बेटी उसकी ज्वाला से मेरी हड्डियां जल गई हैं थोड़ी देर हवा करने के बाद उन्होंने पांव पर हाथ फेर देने को कहा मैं चरण सेवा कर रही थी तभी रास बिहारी महाराज आए और मसहरी लगाने में लग गए आखिरकार मैंने कहा तो फिर मैं चलती हूं मां मां ने कहा जाओ यही उनका अंतिम आदेश तथा अंतिम वाक्य